प्रश्नोत्तर माला ज्ञान की स्थिति जिज्ञासा गीता में गुणातीत का रक्षण करते हुए सर्वारम्भ परित्यागी कहा ऐसे में ज्ञानी महापुरुषों के द्वारा यदि कोई क्रिया होती हुई दिखाई दे तो क्या समझना चाहिए समाधान बात स्पष्ट है कि जितना भी आरंभ किया होगा वह गुणों में ही होगा गुणों के साथ संबंधित हुए बिना उस आरंभ का कोई करता नहीं बन सकता स्वरूप भूत चेतन गुणातीत है इसलिए उसके साथ किसी गुण का संबंध हो नहीं सकता वह तो अक्रिय है अब कोई शंका करे कि गुणातीत महापुरुषों में आरंभ दिखाई देता है उस दिखाई देने वाले आरंभ का कोई मतलब नहीं है मतलब इस बात से है कि उसको अपने स्वरूप का क्या निश्चय है उसे जो निश्चय अपने स्वरूप का है उसका गुणों से संबंध है या नहीं यदि नहीं है तो आपको जो क्रिया दिखाई दे रही है उसका आप उस गुणातीत पर आरोप कर रहे हैं वह केवल आपकी दृष्टि में है न उसकी दृष्टि में है और न ही उसकी अनुभूति में उसका उसके शरीर में होने वाली क्रिया से संबंध क्यों नहीं बन सक, बन रहा है इसलिए नहीं बन रहा है कि उस शरीर के साथ उसकी जो अहमता ममता थी वह अज्ञान से उत्पन्न हुई थी अज्ञान के नष्ट होने से अहमता ममता भी बाधित हो गई अब उसका उस शरीर से होने वाली क्रियाओं से संबंध कैसे बन सकता है जैसे आप एक शरीर में अहमता करके किसी दूसरे शरीर में होने वाली क्रिया से संबंध नहीं रखते क्योंकि वहां आपकी अहमता नहीं है इसलिए ज्ञानी के शरीर में क्रिया दिखते हुए भी वह गुणाती थी है जिज्ञासा शास्त्र कहता है ज्ञानी के कर्म भस्म हो जाते हैं इसका क्या तात्पर्य है समाधान आप कोई स्वप्न देख रहे हैं उसमें आपने बड़े बड़े सौ यज्ञ किए और सौ ब्रह्म हत्याएँ कर दी आपने पुण्य किया और पाप भी किया अब आप जाग गए उस समय आप तो उन यज्ञों के पुण्य से प्रसन्न होते हैं और नहीं ही ब्रह्म हत्याओं के पाप से दुखी आप कहीं उन हत्याओं को स्वीकार करके पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने पहुँचे और कहें मुझे गिरफ्तार कीजिए मैंने स्वप्न में सौ हत्याएँ की है उस समय पुलिस वाला क्या कहेगा आप विचार कीजिए जिस स्वप्न में यज्ञ करके फूल रहे थे और पाप से डर रहे थे वह जागने के पश्चात एकाएक गायब कैसे हो गया उसमें कारण यही है कि स्वप्न में जिस शरीर से आपने कर्म किए थे वह बाधित हो गया इसलिए आपका उससे संबंध नहीं रहा तो उससे होने वाले कर्म से भी संबंध नहीं बना पर यह अनुभूति जागने पर ही होगी जागृत और स्वप्न में अंतर इतना ही है कि स्वरूप से सोकर जगत दृश्य देखने का नाम जागृत है और जागृत से सोकर दृश्य देखने का नाम स्वप्न है जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न का अनुभव बाधित हो जाता है उसी प्रकार अविद्या के नष्ट होने से जब आप स्वरूप में जागेंगे तब जागृत का अनुभव बाधित हो जाएगा अर्थात वर्तमान में शरीर आदि जो संबंध मालूम पड़ रहा है वह बाधित हो जाएगा तब शरीर इंद्रिय आदि से होने वाले कर्म और कर्मफल से आपका संबंध नहीं रहेगा यही है कर्म भस्म होने का तात्पर्य अब कोई वहाँ जले हुए कर्म की राख ढूंढने जाए तो नहीं मिलेगी जिज्ञासा ज्ञानी के संचित कर्म तो नष्ट हो जाते हैं उसके क्रियाण पुण्य पापात्मक कर्मों का संबंध किससे बनता है समाधान कौशिकृत की उपनिषद में इस विषय पर विचार किया है वहां उसके कर्मों के दो विभाग कर दिए जो पुण्य भाग है वह उसकी सेवा प्रशंसा करने वाले के पास चला जाएगा जिसकी जितनी भावना है उसके अनुसार ही बढ़ जाएगा इससे उन्हें लाभ होगा जो थोड़ा बहुत पापात्मक अंश है वह उसकी निंदा करने वालों में बढ़ जाएगा वहाँ उसका फल दिखाई देगा उन लोगों का कुछ अनिष्ट हो जाएगा पर परस्वतः होता है ज्ञानी का इसमें कोई संकल्प नहीं रहता इसके अलावा जो लटापटा कमंडलू घड़ी इत्यादि है वह उसके उत्तराधिकारी अथवा सेवक के पास रह जाता है ज्ञानी की तरफ से तो कुछ नहीं हो रहा है पर ये विभाग अपने आप हो जाते हैं जिज्ञासा ईसा वास्ोपनिषद में कहा है तत्को मोह कह शोक एकत्व अनुप्यतः साथ एकत्व के ज्ञान से शोक मोह का अभाव कैसे हो जाता है समाधान देखो शोक मोह इत्यादि जो भी होते हैं वे दो में होते हैं एक में नहीं सुषुप्ति में दो नहीं होते इसलिए न वह शोक की प्रतीति होती है न मोह की और न अन्य कोई व्यवहार होता है जब भेद होगा तभी व्यवहार संभव होगा वस्तु का भेद हो या न हो भेद दर्शन मात्र से सब प्रकार का व्यवहार हो जाता है वास्तविक भेद होने की कोई आवश्यकता नहीं है इसलिए श्रुति कहती है यत्र यैतम इव भवती तदितरम इतरम पश्यति तदितर इतरम जिघ्रति भेदारण्य उपनिषद जहाँ द्वैत के जैसा होता है अर्थात वास्तविक भेद की कोई जरूरत नहीं भेद प्रतीत हो जाए तो देखना सुनना आदि सारा व्यवहार शुरू हो जाता है ये सर्वात्मूत तत्के न कम पश्येत तत्के न कम जिघ्रेत वृदारण्यूपनिषद जहाँ भेद दर्शन का अभाव है वहाँ कोई व्यवहार संभव नहीं जिस ज्ञानी को एक आत्मा ही दिख रहा है उसमें कोई व्यवहार नहीं हो सकता ईशा वास्य के जिस मंत्र के विषय में प्रश्न है वहाँ ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि बताई गई है यस्मिन सर्वाणी भूतानी आत्मयी बाभूत इस ज्ञानी की दृष्टि में तो एक आत्मा ही है उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं इस एक ज्ञान से उसका भेद दर्शन समाप्त हो जाता है क्योंकि भेद दर्शन का कारण अज्ञान था वह ज्ञान से नष्ट हो चुका है इसलिए इस ज्ञानी के लिए शोक मोह आदि संसार का संपूर्ण व्यवहार समाप्त हो जाता है भेदा भेदौ संपत्ति गलितों पुण्य पापे विशेष माया मोह क्षय अधिगत नष्ट संदेह वृत्ते शब्दातीतम त्रिगुणरहित प्राप्य तत्वावबोधम निस्त्रैगुण्य पति विचरतः को विधि ही को निषेद सुकाष्टकम त्रिगुणात्मिका माया से रहित संपूर्ण शब्दों के अविषय ब्रह्मतत्व साक्षात्कार से जिसके सारे संदेह नष्ट हो चुके हैं जीव और ईश्वर में भेद तथा देह और आत्मा में अभेद इस प्रकार के मिथ्या ज्ञान बाधित हो गए हैं पाप समाप्त हो गए हैं माया और मोहनाश को प्राप्त हो चुके हैं ऐसा गुणातीत मार्ग में विचरण करने वाला ब्रह्मज्ञानी महापुरुष शास्त्रों के समस्त विधि निषेधों से परे हो जाता है